नट मर कटयु सबत राम खगे सबे दया सगावत उमा दार जोशित के नाये सब चावत राम गोसाए तो चाहे गीता हो चाहे रामायण हो बार बार यह बात कही जाती है कि ईश्वर के द्वारा ही उसके संकल्प से यह समस्त सृष्टि चल रही है किंतु किस वाक्य का हम किस दिशा में उपयोग करते हैं यह महत्वपूर्ण है वाक्य किसके लिए है किसके द्वारा कहा जाना चाहिए और उस वाक्य के पीछे जो तात्पर्य है उसे अगर भुला दें तो इस पंक्ति का दुरुपयोग हो सकता है लोग दुरुपयोग करते भी हैं दुर्योधन के द्वारा भी दुरुपयोग हुआ उसने कहा कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या होता है पर मैं कर नहीं पाता जानता हूं अधर्म क्या है पर छोड़ नहीं पाता अब आप सूत्र पर दृष्टि डालें जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान यह कह सकते थे कि मैं ही सब कुछ कराता हूं, क्योंकि गीता में स्वयं वे कह ही चुके हैं पर भगवान ने तो यह नहीं कहा भगवान ने यह नहीं कहा कि ये जितने बुरे कार्य है या तो मनुष्य की वृत्तियाँ है, उसका संचालक मैं हूँ एक प्रसंग में वे कह चुके हैं पर अर्जुन से उन्होंने स्पष्ट कह दिया काम ऐसा क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्ये नैरीणम अर्जुन जो मनुष्य के मन को बुराई की ओर ले जाने वाले हैं वे काम हैं क्रोध हैं है, और ये जो पापमय दुर्गुण हैं तुम इनसे लड़ो इनका विनाश करो कितना संतुलित सूत्र है मानो उसका अभिप्राय यह है कि भगवान इससे अर्जुन को यह नहीं कह देते कि अर्जुन तुम चिंता मत करो वह तो सब मैं ही करा रहा हूँ भगवान कहते हैं कि इन्हें शत्रु समझो और इनका विनाश करो एक बड़ा सार्थक सुंदर प्रसंग आता है दुर्योधन यह नहीं कहा कि यह धर्म जो मैं नहीं कर पाता तो उसका कारण काम क्रोध मोह मेरा स्वार्थ या मेरा अहंकार है अगर वह यह कहता तो वह साधक की स्थिति होती मैं क्या करूं? मेरे हृदय में ऐसी दुर्बलता है मेरे हृदय में ऐसे दोष हैं जिसके कारण हम उसे क्रियान्वित नहीं कर पाते पर उसने तो यह वाक्य कहकर छुट्टी पा लिया क्या कहा उसने जानामि मि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्यह धर्मम न च मे निवृत्ति केना देव हृदय स्थितिना यथा नियुक्त तथा करोमि कोई देवता मेरे अंतकरण में रहकर जैसे मुझसे करा रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ यही वाक्य का दुरुपयोग है यही दुर्योधन के विनाश का कारण बनता है रामचरित मानस में भी आप इतना समन्वित दृष्टिकोण इसी संदर्भ को लेकर पाएंगे उसका अभिप्राय है कि शास्त्र के एक वाक्य को एक पंक्ति को पढ़कर दोहरा देना इससे बढ़कर कोई अनर्थ नहीं हो सकता है यह अनर्थ अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है वह प्रसंग है देवर्षि नारद का नारद के नारद ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया जीत लेने के बाद उन्हें अभिमान हो गया भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर ने उन्हें सावधान करने की चेष्टा की बड़ी विनम्र भाषा में उन्हें चेतावनी दी नारद ने उसे अनसुना कर दिया भगवान शंकर पर उनकी दोष बुद्धि हो गई उसके पश्चात देवर्षि नारद के जीवन में जहाँ उन्होंने तीन विकारों को जीतने का दावा किया था वहाँ षड विकार आ गए और उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करने में सक्षम हो गए यह एक लंबा प्रसंग है किंतु आनंद का प्रसंग यह है यहाँ पर सूत्र यह है कि जब भगवान के अवतार का कारण शंकर जी बता रहे थे तो उन्होंने पार्वती जी से यह कहा कि एक कल्प में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया इसलिए उनका अवतार हुआ अब पार्वती जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही पार्वती जी बड़े आश्चर्य से कहती हैं गिरिजा चकित भय सुनिबाणी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनिधीना कायपरा धर्मापति की नाम यह प्रसंग मुही कहु पुरारे मुनिमनमोह आचर जारी आप ध्यान दें देवर्सिंह नारद के जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हुई वह इसलिए हुई कि भगवान शंकर की चेतावनी को उन्होंने अनसुनी कर दिया उनके उपदेश को उन्होंने स्वीकार नहीं किया ऐसी परिस्थिति में जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो भगवान शंकर के स्थान पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या उत्तर देता हम लोग ऐसी परिस्थिति में क्या उत्तर दिया करते हैं मान लीजिए आपने किसी को कोई बात कही हो और वह व्यक्ति आपकी बात को न माने वह मनमानी कुछ करे और संकट में पड़ जाए तो हम यह कहे बिना नहीं रहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था हम लोगों का एक मुख्य वाक्य है हम तो पहले से ही जानते थे हम लोग सर्वज्ञ तो हैं ही जो पहले से ही सब कुछ जानते हैं इस सर्वज्ञता का दावा तो लंका वाले भी करते हैं जब हनुमान जी पकड़ कर लाए गए तो लोग लात मार रहे थे गाली दे रहे थे ढोल बजाते नगर में घूम रहे थे वह हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो सारे राक्षस कहने लगे